तत्वचिंतामणि श्री प्रेम भक्ति प्रकाश परमात्मा के शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से प्रार्थना करता है हे प्रभो हे विश्वम्भर हे दीन दयालो हे कृपासिंधो हे अंतर्यामिन हे पतित पावन हे सर्वशक्तिमान हे दीनबंधो हे नारायण हे हरे दया कीजिए दया कीजिए हे अंतर्यामिन आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है इसीलिए दया करना आपका काम है हे प्रभो यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूँ हे प्रभो दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए हे प्रभो आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है एक बार दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए विशेष न तरसाइए आपका नाम विश्वंभर है फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं हे करुणामय हे दया सागर दया कीजिए आप दया के समुद्र हैं इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी आपके किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है फिर एक तुक्ष जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है हे प्रभु यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय नहीं है इसलिए आप अपने पति पावन नाम की ओर देखकर इस तुक्ष जीव को दर्शन दीजिए मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूँ न योग जानता हूँ तथा न कोई क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरे कर्तव्य में आपका दर्शन हो सके आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु न दे। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा को न पहचानते तो आपको कोई अंतरयामी नहीं कहता दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यमान न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान नहीं कहता यदि आप केवल भक्त भक्तवत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता हे प्रभो हे दया सिंधु एक बार दया करके दर्शन दीजिए जीवात्मा अपने मन से कहता है रे दुष्ट मन, कपट भरी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं क्या वे नहीं जानते कि ये सब तेरी प्रार्थनाएं निष्काम नहीं है एवं तेरे हृदय में श्रद्धा विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है यदि तुझको यह विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते और यदि प्रेम है तो फिर कहने से प्रयोजन ही क्या है क्योंकि भगवान ने तो स्वयं ही श्री जी में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यंते तांस तथ जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ तथा ये भजंती तो माम भक्त्या मैं ते जो भक्त मेरे को भक्ति से भसते हैं वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ रेमन हरी दया सिंधु होकर भी यदि दया ना करे तो भी कुछ चिंता नहीं अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिए हरि प्रेमी है वे प्रेम को पहचानते हैं प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है वे अंतर्यामी भगवान क्या तेरे शुष्क प्रेम से दर्शन दे सकते हैं जब विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा विश्वास रूपी डोरी तैयार हो जाएगी तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि आप ही आप चले आवेंगे रे मूर्ख मन क्या मिथ्या प्रार्थना से काम चल सकता है क्योंकि हरि अंतर्यामी है रे मन तुझको नमस्कार है तेरा काम संसार में चक्कर लगाने का है तो जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा तेरे ही संग के कारण मैं इस असार संसार में अनेक दिन फिरता रहा अब हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से तेरा संपूर्ण कपट जाना गया तू मेरे लिए कपट भाव और अतिदीन वचनों से भगवान से प्रार्थना करता है परंतु तू नहीं जानता कि हरि अंतर्यामी है योग वाशिष्ठ में ठीक ही लिखा है कि मन के अमन हुए बिना अर्थात मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती